माता बहने और मानव जीवन का उच्चतम विकास है प्रेम तत्व्यक्ति अभी हम संत वाणी में संबंध में चर्चा घूम रहे थे यहाँ जितने भाई बहन हम सत्संग के नाम पर हुए हैं सभी के जीवन में शांति स्वाधीनता और सरजता की मांग है हम सभी को परम शांति चाहिए हम सभी को जन्म मरण की बाध्यता से मुक्त जीवन चाहिए और वह जो अमर स्वन होगा अविनाशी जीवन होगा उसमें अनंत की अभिव्यक्ति चल रही ऐसी आवश्यकता मानव मात्र की होती है इसी आवश्यकता की पूर्ति हम सभी क्रिया शक्ति विचार शक्ति और भाव शक्ति तीनों प्रकार की शक्तियों को साधन तो रूपा बनाने के लिए विचार कर रहे हैं क्रिया शक्ति जो मिली है उसको हम साधन रूप में बदले कैसे कुछ करना है इस दृष्टि से करना है की करने के बदले में न करने का जीवन हमें मिल जाए बिना कुछ किए हम आराम से रह सके विशाल शक्ति का क्या है कि जीवन की घटनाओं का अध्ययन करने के बाद अपने जाने हुए असत के संग का त्याग कर सके शक्ति का सदुपयोग किया हो गए और उनके उनसे बल्का जिन्होंने विशा शक्ति का उपयोग किया वे जाने करेंगे नहीं ही नहीं, इस व्रत के धारण से उनका जीवन निर्भु हो गया एक दोष नहीं हो गए उसी प्रकार भाव शक्ति के सदुपयोग का भी प्रश्न हम लोगों के सामने आता है मनुष्य के व्यक्तित्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बड़ा ही सरल और, और आवश्यक अंश है भावभक्ति श्रद्धा विश्वास सुंदर प्रेम भाव निकटवर्ती जन समुदाय के प्रति सहानुभूति सहयोग उदारता जब सब मनुष्य के जीवन की शोभा के रूप में हम लोग पाते हैं भाव पक्ष का बड़ा भाई प्रभाव होता है मनुष्य के व्यक्तित्व कारण कि जब तक उसके जीवन में भाव पक्ष सबल रहता है सरलता तो बनी रहती है उसके व्यक्तित्व का संगठन बना रहता है हाव विचार और कर्म में एक रहती है प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है वह विचार पूर्वक कर्म करता है वह और परिणाम स्वरूप कर्म के क्षेत्र से अलग होने पर अपने आप में शांति पूर्वक बन सकता है तो संसार में शरीरों को लेकर शारीरिक आर्थिक बौद्धिक योग्यता एक्ट ऐसी लेकर जब तक रहने का और अवसर होंगे अपने तब तक हम विचार पूर्वक ऐसी कर्म करें करे, और प्रेम के भाव से भरे हुए कर्म करें तो भाव ऐसी पूरी कर्म जो होती है वे पवित्र होते हैं विचार से प्रकाशित कर्म जो होते हैं वे ममता और कामना के दोष से रहित होते हैं क्रिया तो शक्ति का पूरा सदुप्रयोग कर लीजिए विचार शक्ति का पूरा सदुप्रयोग कर लीजिए भाव शक्ति का पूरा तो कर तो से जो शक्तियाँ अपने लिए हैं, उन्हीं के से सदुप्रयोग शांति, परम परम प्रेमी अभिव्यक्ति हो जाती है और बड़ा सुंदर चित्र देखने को मिलता है एक ही व्यक्ति उसी का अहम रूपये अणु है उसने अपने सुख का जो भी किया तो सुख भोगने के लिए वो विभिन्न प्रकार के कार्यो में लगा रहता है अनेक प्रयासों में लगा रहता है और सुख भोग का विधान ऐसा है कि वो किसी प्रकार का सुख लेना पसंद करेगा उसको दुख में समना पड़ेगा जहाँ सही सृष्टि के किसी भी अंश का सुखद संपर्क अपने को पसंद आ गया की उस परिवर्तनशील नाशवान परिस्थिति का एक प्रभाव अपने में अंकित हो जाता है तो नाशवान है, है तो नाश हो जाएगा परिवर्तनशील है और परिवर्तित हो जाएगा तो वर्तमान क्षण में उसका अभाव हो गया आधा घंटे पहले तो अब नहीं है दो मिनट पहले तो था अब नहीं है तो परिस्थिति बदल गयी सुख भोगने की सामर्थ्य घट गई हमारी ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया शिथिल गई और मुझ में उस उस दृश्य का उस व्यक्ति का, का आकर्षण मात्र गया। तो इस प्रकार व्यक्ति अभाव में आबद्ध हो जाता है बीते हुए शिक्षण को तो वर्तमान में विचार करके तो इतना खुशी हो जाता है कि तो वर्तमान में उसके लिए जो तो अमर जीवन का मार्ग खुला है उसका भी उपयोग नहीं कर सकता संत हम लोगों को सलाह देते थे कहते हैं जब तुमने अपने को पसंद किया तो संसार तुमको बड़ा आकर्षक दिखाई देता है जहाँ देखो वही सुख भरने की वस्तुएं दिखाई देती हैं और उनके पीछे दौड़ दौड़ करके तुम अपने जीवन के मौलिक तत्वों की ओर से हो वंचित हो जाते होता हो, जाते हो। मिल गया सुख में दूर गए सुख में दूर गए, नहीं मिला सुख तो क्रोध और शोक अब जीना चाहते हैं तो जी नहीं सकते और शरीर में बड़ा भयंकर तस्व हो रहा है मरना चाहते है तो मन नहीं चलते खाना चाहते हैं तो पता नहीं सकते चलना चाहते हैं तो पांव साफ़ नहीं देते बोलना चाहते हैं तो गले नहीं लगती, दशा होगी दर्नीय दशा हो गई फिर भी मनुष्य मनुष्य है कितनी भी भूल कर डाले और कैसी भी दयनीय दशा उसकी हो गई है उसके भीतर जो ज्ञान के प्रकाश और प्रेम के तत्व के रूप में तत्व तो विद्यमान है उनका नाश नहीं होता तो उसमें चेतना आ जाती तो है वो तो कहने लगता है संसार के संबर्क से मैंने अपनी जो कथा कर ली तो अब मुझे यह नहीं चाहिए उसके तो तो तो भीतर सजगता आ जाती है तो वही मनुष्य है जिसने अपने को सुख का दो भी कहा तो दुख में पड़ गया वही मनुष्य है जिसने सुख भोग की प्रवृत्तियों का त्याग किया तो परम शांति में स्थित हो गया ईश्वरी पंडित जो कहता था कि मैं बहुत खसा हूँ मैं बहुत दुखी हूँ प्याग के व्रत को अपनाते ही शवान संसार के पीछे मुझे नहीं तोड़ना है किसी भी सुख प्रवृत्ति में अपने को शामिल नहीं करना है तो केवल इस निर्णय से ऐसी उसके मस्तिष्क का असंतुलन समाप्त हो जाता है मस्तिष्क का तनाव खत्म हो जाता है संकल्प प्रति ही व्यक्तित्व का सामान्य संतुलन सुरक्षित हो जाता है उसी में जीवन बड़ा भीतर ही भीतर ऐसी अच्छा लगता लगने लगता है निज विवेक के प्रकाश में नाचवान और परिवर्तनहीन की ओर से अपने को अलग करते ही उसी व्यक्ति में फिर शांति की अभिव्यक्ति है उस शांति में अगर वह रहना पसंद कर ले क्रमशः शांति काली होते होते तीनों श्री से तलाक दौड़ने की सामर्थ आ जाती है और ऐसा संबंध टूटता है ऐसा जुड़ता है की जैसा कभी खाही नहीं सुख तो दृह की वासनाओं ऐसी भरी हुई दृष्टि है तो संसार बड़ा आकर्षक दूस रहा इस वासना के प्यार के बाद की है, तो सारा संसार काल की का जलता हुआ लग रहा था और शांति के गहन होने पर, शरीरों से तालाब सूचने पर, दृष्टि से संग छूटा नहीं की सृष्टि लुप्त हो गई, न काल है न स्थान है न सीमा है न शरीर है ना अपने ग्रह किसी प्रकार की परीनता मनसू होती है न बेबकी है न अभाव है इतनी ब्रंदी जब बदलता है मैंने अनुभवी संतों की वाणी में सुना स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई अविनाशी स्वाधीन परम प्रेम से परिपूर्ण जीवन की मांग में अति तीव्र है, मान की में की पूर्ति रूप है दूसरे सम्बदी तो बारे में मैंने सुना तो जब सुना फूल के तोड़ने में देर लगती है तो होने में देर नहीं लगती है जन्म मरण के पास पहुँचने में देर नहीं लगती है और एक जन की बात है स्वामी महाराज गंगा में स्नान करके अपने आनंद में बैठे थे उन सब समय तो अपनी मस्ती में रहा करते थे शरीर और संसार से संपर्क उनका तब जुटता था जब हम लोग भेदघाड़ करके उनसे कुछ बात करना चाहे कुछ काम लेना चाहे कुछ दुख सुनाना चाहे तो नहीं सकते कहाँ रहते हैं हम को कुछ पता बिल्कुल प्रस्तर मूर्ति की तरह आराम से शरीर जहाँ के तहा शांत दिखाई दे रहा है और महाराज अपने पार पहुंच जाते कहां रहते क्या रहता पार्क तो एक दिन मैं गई सुबह सुबह उनके पास रोज दिन दस मिनट का समय मिलता था मुझे अपनी साधना के लिए कुछ बात करने को तो प्रश्न लिख के ले जाती थी सुना दे थी जो उत्तर देते महाराज में लिखे चलिया थी। उस दिन गई तो पता नहीं उनके आसपास में इतनी शांति इतना आनंद आया हुआ था मुखमंडल उनका ऐसे आनंद ऐसी विद्यमान हो रहा था तो मैं चुपचाप खड़ी की खड़ी रह गई पीठ की तरफ सामने भी नहीं गई बड़ा आनंद आ रहा था दर्शन में प्रदर्शन तो कर रही थी समय तो बीत रहा था खड़ी देख रही थी कि आज तो शांति महाराज का वो रानी नहीं चुट रहा है अब तो हमारा समय निकल जाएगा और कैसे होगा तो एकदम सावधान हो करके और यूँ उसकी बजा के करने लगे कि अरे दाली तुम लोग कहाँ बुद्धि की सीमा में चक्कर काट कर रहे हो अरे भाई आदमी तो यू चुटकियों में स्वाधीन होता है चुटकियों में अब हम क्या जानें? हम तो उस समय तक देह के सुख दुख में इतने उलझे हुए थे की स्वाधीन आदमी कैसा होता है हमसे तो क्या पता मैं चाह सुन भी गई उसके बाद और अधिक आनंदित क्या करते है तुम मुस्लिम लोग बुद्धि की सीमा में चक्कर काटते रहते हो अरे दादी मैं तो एक खनान में बुद्धि के पार चला जाता था लगा मुझे बुद्धि के पार, बुद्धि क्या है वो सूक्ष्म शरीर का व्यवहार है जिन्होंने शरीरों की सहायता से किसी भी प्रकार का सुख लेना पसंद नहीं किया उनके लिए बहुत आसान होता है सूक्ष्म शरीर शरीर, कारण शरीर तीनों के पार पहुंच जाएं। पहुंचाया करते थे महाराज उनको कोई कोई दिक्कत ही नहीं होती थी और दृष्टियों के पार पहुंच जाओ तीनों शरीरों के पार पहुंच जाओ तो ना वहाँ शरीर है ना वहाँ दृष्टिया है तो दृष्टिया नहीं है तो सृष्टि भी नहीं है कितना साफ है और इस प्रकार से बेदाब बिल्कुल आदमी स्वाधीन होता है शरीर की आसक्ति में फंसा हुआ व्यक्ति तो कल्पना ही नहीं कर सकता सोच ही नहीं सकता लेकिन है वो सत्य और उससे पहले किसी को स्वाधीनता मिल जाए संभव नहीं है नगर में रहना छोड़ करके निर्जन में रहना आरंभ करो तो निर्जन भी संसार का ही एक रूप है किसी भी प्रकार वो तो संबंध जो है वो शरीर का संसार से नहीं टूटेगा कि महल में से निकाल करके गंगा तट पर बैठा दिया तो काम हो गया तो कोई तो बात नहीं है की महल में से निकाल करके फूल की कुटिया में बैठा दिया तो क्या हो गया कोई बात नहीं बनेगी शरीर तो संसार में ही रहेगा चाहे जहां भी ले जाओ संसार की धातुओं से बनी हुई आकृति हमेशा ही संसार में है अणु परमाणुओं के गठन से एक आकृति बन जाती है अणु परमाणुओं के विघटन से वह आकृति बिखर जाती है तो जिन अणु परमाणुओं से स्थूल अणु और सूक्ष्म अणु जिन अणु परमाणुओं के संगठन से ये दिखाई देने वाली आकृति बन गयी ये संसार के ही अनु परमाणु है ये संसार के पार नहीं जा सकते इसलिए शरीर को कहीं नहीं जाएगा किसी भी हालत में रखो और किसी भी स्थान में रखो और किसी भी समय में रखो वह भौतिक सीमा की भीतर ही रहेगा लेकिन आपके लिए संभव है कि शरीर के रहते रहते, रहते प्राण शक्ति के बचे हुए हालत में भी आप तीनों शरीरों से असंग होकर अपने अमरत्व के आनंद में निवास कर सकें ये आपके लिए सम्भव है चौथा वर्ष भी इस सत्य का प्रयोग आप आरम्भ करें तो शरीर के नाश होने से पहले अविनाशी जीवन के आनंद को आप अपने में अनुभव करके सदा सदा के लिए तिर्थ हो सकते हैं ऐसे संत हुए हैं अभी भी हैं पहले भी हुए आगे भी होते रहेंगे क्योंकि यह हमारे जीवन का सत्य है अब भाव पक्ष की बात चल रही थी कि मनुष्य के व्यक्तित्व में जो प्रेम तत्व है भाव पक्ष है उस का विशुद्ध रूप जो नित मौर रस प्रदान करने वाला है उसके लिए आज हम भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं वो क्या करें तो प्रेम का मिठास आप सभी भाई बहनों के जीवन में है और किसी को प्रेम से अपने पास रखना भी अच्छा लगता है किसी के साथ प्रेम पूर्वक बैठ खाना भी अच्छा लगता है और किसी के साथ द्वेश पूर्वक अलग होना भी जरूरी मालूम होता है तो क्या हो गया कि अविनाशी तत्व जो प्रेम के रूप में आपके व्यक्तित्व में विद्यमान है वह तो है सुख भोग की कृष्णा से दूषित हो गया उसमें आसक्ति आ गई तो प्रेम जब आसक्ति का रूप ले लेता है हमारी ही भूलो ऐसी सुख से, से ताप से जल जल कर जीवन का स्रोत तो जब सूख जाता है तो व्यक्ति को तो बाहर से अपने लिए पशुओं और व्यक्तियों की आवश्यकता महसूस होती है भीतर तो में जीवन का और वर्गो अनमोल तत्व है प्रेमरत अलौकिक तत्व है रस शरीरों के नाश होने से भी उसका नाश नहीं होता ऐसा अनुपम अलौकिक तत्व दे करके जीवन दाता ने हम लोगों को बनाया मैंने सुख भोग की प्रासनाओ को उसमें मिश्रित कर दिया तो हम वो भी प्रगतियों में प्रवेश होते है और नाम लेते हैं प्रेम का तो इसका बड़ा ही बुरा फल ये होता है कि प्रेम अपने विशुद्ध रूप में व्यक्ति को अपने आप में ही कृतिकृत्य करने वाला है लेकिन जब हम उसको आसक्ति के रूप में बदल देते हैं दूषित और विकृत कर देते हैं तो देखें उन्हें संसार के व्यक्तियों और वस्तुओं की और जाते हैं, तो हमारे भीतर प्रेम तत्व का नाश नहीं हुआ है मेरी भूल से वह दूषित तो हो गया है विकृत हो गया है अब क्या करें? तो उसमें से दूषण निकाल दो, विकृति निकाल दो, वो तो शुद्ध रूप में जब हो जाएगा तो वो ऐसा विलक्षण तत्व तो है कि स्वयं पहले आपको वो स्वाधीन कर देगा प्रेम रस का अभाव होता है भीतर तो बाहर से हम वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं जिन पर अपना कोई बसन चले उनके पीछे दौड़ना ये प्रेमियों का लक्षण नहीं समझ में आता है तुम्हें तो कभी कभी अपने साथ के लोगों को दो ऐसा कहती की देखो भाई सुख भोग की तृष्णा से प्रेम का रस सूख गया शीतलता की जगह पर उसमें तपन पैदा हो गई। अब तुम हो भूखे प्यासे, जीवन का तत्व तुम्हारे भीतर था उसको विकृत करने से तुम अब हाँ से पीड़ित हो गए और बाहर बाहर दौड़ रहे हो तुम मुझसे मीठा बोले कौन मेरा आदर करे कौन मेरी भूख मिटाए कौन मुझको सम्मान दे तो तुम सोच के देखो तो शरीर जैसे तुम तो भूखे प्यासे हो ऐसे ही अनेक मूर्तियाँ तुम्हारी भूखी प्यासी फिर रही हैं तो थोड़ी गलती पूर्ण पुरुष तुम्हारे सामने बनकर के आया क्या जो तुम्हारे अभाव को मचा देगा तुम भी अभाव्रस्त हो और दूसरा भी अभाव्रस्त है तो जो अभाव से पीड़ित है एक भिखारी दूसरे भिखारी के आगे झोली फैलाए तो झोली भरेगी क्या भरेगी ये बता दोगे तो होना क्या चाहिए तो होना चाहिए यह कि प्रेम तत्व की अलौकिकता को वृद्धि में रखो और वह तुम्हारे ही व्यक्तित्व में अगर अभिव्यक्त हो गया तो सबसे पहला लक्षण तो ये होगा कि तुम अपने आप में हित्व हो जाओगे अपनी संतुष्टि के लिए अन्य की आवश्यकता नहीं रहेगी ज्ञान के प्रकाश में जिन्होंने शरीरों ऐसी सारात्मक छोड़ लिया वे अपने ही आप में इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि शरीर और संसार की आवश्यकता नहीं रहती है, अपने लिए नहीं रहती है, सेवा के लिए बिचते है उसी तरह ऐसी प्रेमी जन जिनके हृदय में प्रेम सकू की अभिव्यक्ति हो गई और उस रस से उनका रोग रोग अपलावित हो गया वे अपने आप में इतने मस्त हो जाते हैं की उनको अपने ऐसी दिन की आवश्यकता नहीं रहती तो पहचान क्या है प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति की कि जिस हृदय में यह तत्व तो अभिव्यक्त होता है उस व्यक्ति को सबसे पहले सबसे स्वाधीन बना देता है तो अपने में स्वाधीनता आ जाए तो समझना चाहिए कि अलौकिक तत्वों की अभिव्यक्ति हो गई और किसी भी प्रकार की पराधीनता दिखाई दे सोच तो लो की शुद्ध और, और शुद्ध प्रेम को तो हो नहीं सकता तो महाराज भी कहते हैं कि देखो भाई जिस हृदय में प्रेम का प्रति अभिव्यक्ति होती है वह स्वयं अपने आप में तरफ हो जाता है तो वहाँ पूरी ममता का दोष नहीं है पूरी कामना का दोष नहीं है तो प्रेमी कौन होता है जिसे कुछ नहीं चाहिए पहला शर्त है प्रेमी होने का एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ उनको मैंने ये दो चार उपाय बताए जाते समय तो करके गए कि अभी नहीं मिलूंगा भगवान से कुछ दिनों के बाद मिलना तो ये बड़ा हरी शर्त है अनु कौन शर्त है जिनको मिल गया है सदा सदा के लिए सिद्धित तो हो गए लेकिन उसकी अभिव्यक्ति का जो जो मूल्य है उसकी अभिव्यक्ति के लिए जो पहला शर्त है उस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए वो तो पहला शर्त है कि जिसके व्यक्तित्व तो में किसी प्रकार की सामना शेष रहेगी किसी प्रकार की ममता का दोष शेष रहेगा उसमें पवित्र प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होती तो प्रेमियों के जीवन की कथा कैसी होती है कि उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए अपने लिए जो इतने स्वाधीन होते हैं वो सब प्रकार की ममता और कामना से मुक्त होते हैं उनके हृदय में प्रेम रंग धारा प्रवाहित होती है जो जन्म जन्मान करके सब ताप को शीतल कर देती है जितना रोग रोग उस वक्त ऐसी होता रहता है और फिर ऐसा मनुष्य जिसमें भगवत भक्ति के लिए अनंत परमात्मा का प्रेमी होने के लिए का त्याग कर दिया बड़ी बहादुरी की रूप देखे हुए संसार को हनकार कर देना और बिना देखे बिना जाने प्रेम स्वरूप परमात्मा का प्रेमी हो जाना मानो जीवन की सबसे बड़ी बहादुरी है इस बहादुरी पर वे प्रेम स्वरूप परमात्मा अपने कर देते हैं तो संत कबीर आनंद में ध्वस्त होकर कहते हैं मन ऐसा निर्मल भया जैसा गंगा नीर ममता और कामना चली गयी तो गया मन ऐसा निर्मल भया जैसा गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिर सहत तो कबीर कबीर परमात्मा उस प्रेमी के पीछे पीछे फिर रहे हैं क्यों क्योंकि उसने सुख का भोग और सुख भोग के त्याग का आनंद सब उसने परम प्रेमी के लिए निर्खबर कर दिया तो मुझे मेरा कुछ नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए इस शर्त को जिन प्रेमियों ने पूरा किया उसके हृदय में प्रेम तब को तो पवित्र हो गया और आप देखेंगे कि पवित्र प्रेम का ग्राहक भी कर्म स्वाधीन है और महाराज जी जब मानव जीवन की महिमा बताते हुए आनंद में आ जाते तो कहते कि की देख सारी सृष्टि में प्रेम का दान केवल तू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता पशु पक्षी के जीवन में देह जनित सुख के द्रद का प्राप्त करने की कोई सामर्थ्य नहीं है यह मनुष्य ही है जो दिखाई देने वाले जगत की ओर ऐसी आँखें बंद कर लेता है नहीं नहीं नहीं नहीं ये सुखद नहीं चाहिए और जो गुना देखे परमात्मा को संभलता है जो प्यारे यह यह संपूर्ण जीवन तुम्हारे आरोप समर्पित है और तुम चाहे जैसे करो वैसे करो जिस प्रकार ऐसी तुमको प्रसन्नता मिले इस जीवन का उपयोग करो तुम्हारी प्रसन्नता मुझको अभिष्ट है कि तो मनुष्य की इस बहादुरी पर परमात्मा भी जाते हैं तुम्हारा कहते हैं देखो भाई इस सृष्टि में प्रेम का दान करने की सामर्थ्य केवल तुम्हारे में है और तुम्हारे हृदय के पवित्र प्रेम का पान करने की सामर्थ्य केवल परमात्मा में है और किसी में नहीं है मनुष्य पान से ऐसी बात नाव ऐसी भरा हुआ मनुष्य वो तुम्हारे हृदय के पवित्र प्रेम का पान कर ही नहीं सकता है वो तो तुम्हारे पास आएगा तो निजी गाड़ी के साथ तुम्हारी कुछ सामग्री भी मांगेगा वो तो तुम्हारे पास आएगा तो प्रेम तुम्हें व्यवहार से तुम इतना देना चाहोगे तो उससे कुछ ज्यादा भी वो खींच लेना चाहेगा अगर वो तुम्हारे पास आएगा तुम्हारा एक संकल्प पूरा करेगा तो उसके बदले में वो दस संकल्प तुम ऐसी पूरा करवाना चाहेगा इसमें सामर्थ्य मानूंग जो तुम्हारी तरह भूखा प्यासा दरिद्रहा है बातनाओं से कामनाओं से जला हुआ दुनिया में घूम रहा है वो तुम्हारे प्रेम का आदर नहीं कर सकेगा मानव जो के प्रेम का आदर वो तो अकेले वो पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है प्रेम जिनको अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए बात समझ में आती है बहुत रिश्ते बनाए आपने एक से अनेक किया अपने को एक भी कुटुम्बी संबंधी रिश्तेदार ऐसा नहीं मिला होगा वो केवल ट्रेन ऐसी ट्रेन से बात करोगे तो उसके बाद उसको कारण ठंडा गर्मी चाहिए बैठने के लिए आगे भी चाहिए भोजन का समय हो जाए तो खाने को भी चाहिए नम बहलाने को तो भी चाहिए सोने को तो भी चाहिए तो पता नहीं क्या क्या चाहिए और अपने घर में कितनी भी तकलीफ में रहता होगा तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारी ही हैसियत का सब सामान चाहेगा और उसमें अगर किसी प्रकार की कमी हो जाए तो नारा घर चला जाएगा मनुष्य की बड़ी भारी अभियानता है कि अपनी दूसरी प्यासी जिंदगी को लेकर ऐसे ही कामनाओं वासनाओं से कृषि व्यक्तियों ऐसी संबंध जोड़ करके अपने को आमंत्रित करना चाहता है और नाम लेता है कि की जम है तो ये भूल है ऐसा विलक्षण ऐसा अवलौक तत्व जो जो मानव के व्यक्तित्व में अभिव्यक्त होकर जन्म दंग जनमान के सब दुखों का अंत कर देता है उसको स्वयं अपने आप में भरपूर कर देता है के कर देता है किसी प्रकार की पराधीनता शेष नहीं रहती और ऐसा स्वाधीन जीवन लेकर भक्तजन प्यारे को समर्पित कर करते हैं और कहते हैं कि क्या प्यारे यह जीवन यह जीवन सुन को तो तुम्हारे चरणों पर अर्पित है और इससे तुम्हें प्रसन्नता हो वैसे करो मीरा जी आनंद में आकर करती है तो कहती है जित बैठा हो तभी बैठो अब अपना कोई संकल्प नहीं रह गया अब अपनी कोई आवश्यकता सुत नहीं रह गई अपने भीतर कोई कामना शेष नहीं बैठा रहो तो तो ही बैठू जो से बेरोही उनका आनंद आता है उसी में उनको आनंद आता है तो ऐसा जो वीर पुरुष है ऐसा जो वीर भक्त है तो अपने लिए कुछ न चाहे कुछ न मांगे अपने पर अपना अधिकार न रखे और उस प्रेमान को प्रेम रक्त प्रदान करने के लिए ही जो जो जीता रहे ऐसे भक्त पर भगवान प्रसन्न होकर अपनी अमृत दर्शा कर देते है प्रेम के रस से उसको कर देते हैं और जैसे जैसे उस रस की वृद्धि होती जाती है की विसुमति हो जाती है मैंने यह देखा है अनुभवी संत की बाई ने सुना है उपकोटि के भक्तजनों के पास बैठकर देखा है और जैसे जैसे उन्होंने जीवन के क्रम को बताया कि भई भूषण को मिटाओ बुराइयों को छोड़ो निर्मु तो निष्काम होने का प्रसार्थ करो वृद्धि होती जाती है तो निर्भयता आती, आती है शरीर और संसार का महत्व खत्म हो जाता है और अपने ही में जिसके मानव जीवन तत्व अपनी विभूतियों से प्रकाशित करता चला जाता है आप लोगों में से विश्वास तक के साधकों को तो, बहुत से भाई बहनों को तो, यह, यह, यह यह लगता होगा सोचते होंगे ऐसा कि मैंने भगवान की भक्ति की है उनका प्रेमी होना स्वीकार किया है तो वे जब दर्शन देंगे तो तो हम समझेंगे कि हमारी भक्ति शुद्ध हो गई नहीं ऐसी बात नहीं है स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई वो दर्शन दे कि ना दे ये तो उनकी मर्जी पर छोड़ दो वो भक्त क्या जो भगवान को भी करेगी तुमसे दर्शन देने के लिए आना पड़ेगा वो भी प्रेमी है जो अपना संकल्प रखे कि ऐसी ऐसी मुद्रा में कि मुरली मनोहर बनके की धनुषधारी बन के भूजा बन के अष्टभूजा बनके कि सहस्त्र भूजा बन आकर के मेरे सामने खड़े हो जाओ, तो उसका नाम प्रेमी नहीं है वो अपना संकल्प अपने प्रेमार तो अपनी मस्ती में आ जाते अपने प्यारे से गपशप करते करते तो खूब दाम तक ताली बजाते और कहते कि जाओ यार, तुम भी क्या कहोगे तुम भी आजाद रहो मैं भी आजाद हूँ तो जो भक्तजन होते हैं वे भगवान से अपने किसी संकल्प पूर्ति की बात करते नहीं है कि तुम ऐसा करो नहीं तो आनंद आए तो करो एक बार एक व्रजबासी रखी के विक्रम करते हुए ब्रज में महाराज से पूछ लिया कि बाबा जी लाला लाली के प्रति आपके भाव क्या हैं? तो स्वामी महाराज ने कहा कि भैया मैं तो उनका फुटबॉल हूँ लाला लाली का फुटबॉल हूँ उनके खेल में का खिलौना हूँ आनंद है खुद गौर का अपना कोई अस्तित्व नहीं खुद गौर का अपना कोई संकल्प नहीं लाला खेलते हैं लाली की ओर लाली खेलती है लाला की ओर उधर ठुकरा देते हैं, प्यारे पैरें उधर मैं चला जाता हूँ मुझे बड़ा आनंद है बड़ा आनंद है इस बात के लिए कि लाली ठुकराती है लाला की ओर तो मैं उधर जाता हूँ वो झुक जाते हैं डाली की तो तुम्हें तो इधर आता हूँ तो दोनों की दृष्टि मुझ पर लगी रहती है दोनों को मुझे ठुकराने में आनंद आता है तो मैं तो दोनों को बुझाने का खिलौना हूँ और मैं कुछ नहीं जानता फिर मुझे अहम शून्य भूमि का जो परामर्श देना था प्रेरणा देनी थी तो उसमें महाराज जी ने एक बार मुझसे कहा जी जी बासुरी बनी हुई बांसुरी तुमने देखी है तुम जब चाहते है न कि ईश्वर में विकास करने वाले भाई बहन जो है वे शरीर के नाश होने से पहले ईश्वर के प्रेम से परिपूर्ण हो जाए ईश्वर के मिलन का आनंद आ जाए उस आनंद में हो जाएं, फिर शरीर का नाश कहीं भी होता रहे उनको उसका कुछ आभास न मिले ऐसा वो जानते हैं तो इसी प्रकार की चेष्टा वो मेरे साथ कर रहे थे। नाम का संतलन जो है वो महाराज जी के सब लिखे गए पत्र है जो उन्होंने मुझको लिखे इसमें साधन के क्रम के हिसाब से आप देखेंगे कि जैसे जैसे साधक की प्रगति होती जाती है साधना में स्वामी महाराज का संबोधन बदलता गया आखिर के पत्रों में उन्होंने जगह जगह मुझक संबोधित किया मेरे प्यारे की प्यारी मुरलिया थे कि भगवान की बंशी मंदिर जाऊँ कैसे अहम सुन होकर तो कभी कभी पूछते ऐसी देवी जी देखी है बाँस की बांसरी हमारा देखी है तो उसके भीतर के सब गांठ, कटे हुए होते है की कौन कौन ऊँधा उठा होता है, है। सब तब उसमें तो से बढ़िया स्वर निकलता है हमारा जी ऐसे ही होता है तो लाली देख अपने को भीतर से खाली कर लो अहम शून्य होता जाओ अपना कोई अहम शून्य हो सकता है क्या नहीं। नहीं। नहीं। तो सुख भोग के संकल्पों को तो पशु तो तो तो देने के लिए छोड़ दो मानव का जीवन आरम्भ ही होता है उसके बाद सुख भोगने के खेल में जो तो पड़ रहा है उसकी तो मानव संज्ञा आरम्भ ही नहीं वो तो प्राणी की संज्ञा है वो तो पशु की संज्ञा है वो तो बहुत नीचे स्तर की बात है उसको तो बहुत नीचे छोड़ दो उसको तो पाँव के नीचे दबा के उस पर उसके ऊपर खड़े हो जाओ, इसलिए ज्ञान के प्रकार, प्रकाश प्रकाशित होने के लिए प्रेम के रस से परम मधुरता से, परम अनंत माधुम ऐसी मजबूर होने के लिए तो उसको तो छोड़ दो नीचे अब जो तुम्हारा शुद्ध गुप्त है अपने में क्या होने लगा मैं परम शांत हूँ मैं कर्म स्वाधीन हूँ मैं कर्म प्रेमान पर कर प्रेम स्वरूप प्रभु का प्रेमी हूँ तो ये भी मालूम हो रहा है कि मैं प्रेमी हूँ इसम को भी एक अनंत में समाज करना है इसलिए मुरली के समान भीषण ऐसी हो जाओ खाली हो जाओ नहीं नहीं। और बड़ा सा हूँ जहाँ तुमने अपने को सुना किया कि अनंत, अनंत की अनंत मधुरता बनकर तुम्हारे व्यक्तित्व के माध्यम से हुए में दर्शा करने लग कर जाएगी तो ऐसा व्यक्तित्व हम सब भाई बहनों का हो सकता है कि आपकी प्रीति भरी दृष्टि किसी दुखी पर पड़ जाए तो उसके दुख का नाश हो जाए आपकी प्रीति भरी दृष्टि किसी कृषि व्यक्ति पर पड़ जाए तो उसकी कृष्णा काम हो जाए आपकी प्रीति भरी दृष्टि किसी दुखी पर पड़ जाए तो उसके बैठक मिल जाए ऐसा व्यक्ति व्यक्तित्व हो सकता है ऐसे सम्मोन आज भी समाज में उपस्थित है जिनके पास जाने लगो तो जैसे जैसे निकट जाओ तुम्हारे भीतर का भय लुकता है दुख मुझता है सूचना लगती है प्रश्न खत्म हो जाते हैं और उनके निकट जाकर बैठते ही ऐसा अनुभव रहता है कि जैसे की जैसे प्रेम की सरक्षा किसी ने धार करके मुझको भर दिया है ऐसा संभव है ऐसा होना चाहिए ऐसा बहन उसकी पात्रता को तैयार कर रही है उतना घर पोषा अपने लोगों को करना है और बाकी सब कुछ उस मंगल में विधान से स्वतः ही होता है और आज जो साधक मंगल बैठता है कल वो परम प्रेम ऐसी रसमय इस धरती पर वितरण करें ऐसा संकल्प उस सब के संकल्प के भीतर और एक समान अब हो गया